महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय बृहस्पति का इंद्र से अपनी चिंता का कारण बताना इंद्र के आज्ञा से अग्निदेव का मरुत्र के पास उनका संदेश लेकर जाना और संवर्त के भय से पुनः लौटकर इंद्र से ब्रह्म बल की श्रेष्ठता बताना इंद्रवाच कच्चि सुखम स्विशेपति कच्च मनोज्ञा परिचारकास्ते कच्चि देवासी विप्र कच्चि देवास्ता परिपाली इंद्र ने कहा बृहस्पति आप सुख से सोते हैं ना आपको मन के अनुकूल सेवक प्राप्त है न विप्रवर आप देवताओं के सुख की कामना तो रखते हैं ना क्या देवता आपका पूर्ण रूप से पालन करते हैं बृहस्पतिवाच सुखम सये सयन देवराज तथा मनोज्ञा परिचार काम ही तथा देवानाम सुख कामोस्मित्यम देवास्म सुतम पालयती बृहस्पति जी बोले देवराज मैं सुख से सैया पर सोता हूँ मुझे मेरे मन के अनुकूल सेवक प्राप्त हुए हैं मैं सब देवताओं के सुख की कामना करता हूँ और देवता लोग भी मेरा भली भांति पालन करते हैं इंद्रवाच कुम्बुर्णस्तव आचक्षण आचक्षमे सर्वान् तब दुख कर इंद्र ने कहा विप्रवर आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुख कैसे प्राप्त हुआ आप आज उदास और पीड़ित क्यों हो रहे हैं आप बताइए तो सहे जिन्होंने आपका दुख दिया है उन सबको मैं अभी नष्ट देता नगवन महातम दक्षिण समय श्रुतम तदीक्षा दा जय बृहस्पति जी बोले मघवन लोग कहते हैं कि महाराज मरुत उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं तथा यह भी मेरे सुनने में आया है कि ही आचार्य होकर वह यज्ञ यज्ञ कराएंगे मेरी इच्छा है कि वे उस को कराने पावे। सर्वान कामान से विप्र यम देवा चेचरा प्रत्यु व्यतीत इंद्र ने कहा संपूर्ण वांछित भोग प्रा आपको प्राप्त है क्योंकि आप देवताओं के पुरोहित हैं आपने जरा और मृत्यु दोनों को जीत लिया है फिर संवर्त आपका क्या कर सकते हैं बृहस्पति देवी सुम सुरा प्रणुद्यथान अनुबंधान यम यम पश्यति तत्र तत्र तुखम सपत्म भाव बृहस्पति जी बोले देवराज तुम असुरों में से जिस जिसको समृद्धिशाली देखते हो उसके ऊपर भिन्न भिन भिन्न स्थानों में देवताओं के साथ आक्रमण करके उन सभी असुरों को मिटा डालना चाहते हो वास्तव में शत्रुओं की समृद्धि दुख का कारण होती है अतो उसमें देवेन्द्र विवर्ण रूप सपत्नों में वर्धते तन्य सर्वोपाय भगवन संवर्तम व पार्थिवम वरुतम देवेंद्र इसी से मैं भी उदास हो रहा हूँ मेरा शत्रु संवर्त बढ़ रहा है यह सुनकर मेरी चिंता बढ़ गई है अतः भगवान तुम सभी संभव उपायों द्वारा संवर्त और राजा मरुत को कैद कर लो एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो परिदातुं मरुते तथा इंद्रच ऐहिस्पति पर अग्निदेव से कहा जातवेद इधर आओ और मेरा संदेश लेकर मृत के पास जाओ मरुत की सम्मति लेकर बृहस्पति जी को उनके पास पहुंचा देना वहां जाकर राजा से कहना कि ये बृहस्पति जी आपका यज्ञ कराएंगे तथा ये आपको अमर भी कर देंगे अग्नि गा मघवन दूत बृहस्पतिम परिदात मरुते बृहस्पति चापचि चिकृषु अग्निदेव ने कहा मघवन मैं बृहस्पति जी को मरुत्र के पास पहुंचा आने के लिए आज आपका दूध बनकर जा रहा हूं। ऐसा करके मैं देवेंद्र के आज्ञा का पालन और बृहस्पति जी का सम्मान करना चाहता हूं। व्यासुवाच तथा प्राजा धूम केतुर महात्मा वनस्पति वेदशाप मृदु मृदन कामाध्यमानते परिवर्तमान कहते यह कर धूम में महात्मा और लताओं को रोंदते हुए वहाँ से चल दिए ठीक उसी तरह जैसे शीतकाल के अंत में स्वच्छता पूर्वक बहने वाली दिगंत व्यापनी वायु विशेष गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही हो मरुतवाच आश्चर्य मृत ने कहा मुने बड़े आश्चर्य की बात है कि आज मैं मूर्तिमान अग्निदेव को जहाँ आया देख रहा हूँ आप इनके लिए आसन पाद्य अर्घ और गौ प्रस्तुत कीजिए अग्निर्वाच आसनम सलिल इंद्रेण तो समादेष्ट विधिमहम दूतमागतम अग्नि ने कहा निष्पाप नरेश आपके देह में पाद्य अर्घ और आसन आदि का अभिनंदन करता हूँ आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं इंद्र का संदेश लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हूँ त्रिमान देवराज कच्चिश्रीमाराज सुखे च कच्चिचास्मा प्रीयते धूमकेत कच्चिदेवा अस्वसे यब्रोहि मम का देव मरुत ने कहा अग्निदेव श्रीमान देवराज सुखी तो है ना धूम के तो वे हम लोगों पर प्रसन्न है ना संपूर्ण देवता उनके आज्ञा के अधीन रहते हैं ना देव ये सारी बातें आप मुझे ठीक ठीक बताइए अग्निर्वाच शक्रो भृतम सुसुखी पार्थिवन्द्र प्रेतिम चेत क्षत्य जराम वही त्वया देवास्व संदेश हम तमें देव रा देव ने कहा राजेंद्र देवराज इंद्र बड़े सुख से हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं संपूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं अब आप मुझसे देवराज इंद्र का संदेश सुनिए यदम माणोस काशम बृहस्पतिम परिधातुम मरुते अयम गुरुया जयताम मृत्यम संतम अमरम तमाम करो तो उन्होंने जिस काम के लिए मुझे आपके पास भेजा है उसे सुनिए वे मेरे द्वारा बृहस्पति जी को आपके पास भेजना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि बृहस्पति जी आपके गुरु हैं अतः यही आपका यज्ञ कराएंगे आप मरण धर्म मनुष्य हैं ये आपको अमर बना देंगे मरुतवाचन संवर्त जाताजलिरे सत्य न चै जा महेंद्र मृत्यम संतम जाज्योभे मरुत ने कहा भगवान मेरा यज्ञ ये विप्रवर संवर्त जी कराएंगे बृहस्पति जी के लिए तो मेरी यह अंजलि जुड़ी हुई है महेंद्र का यज्ञ कराकर अब मेरे जैसे मरण धर्म मनुष्य का यज्ञ कराने में उनकी शोभा नहीं है अग्निर्वाच ये वै लोका देव लोके महांत प्रस्रा्यँ दिवराज प्रसाद ताम चेदसौयाज ये वै बृहस्पति नून सर्ग झीर्ति तथा लोका मनुषा ये चिव्या प्रजापतेष्चा ये वै महा ते तेजिता देव राज्य कृष्ण बृहस्पति राज अग्निदेव ने कहा राजन यदि बृहस्पति जी आपका यज्ञ कराएंगे तो देवराज इंद्र के प्रसाद से देवलोक के भीतर जितने बड़े बड़े लोग हैं वे सभी आपके लिए सुलभ हो जाएंगे निश्चय आप यशस्वी होने के साथ ही स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे मानव लोक दिव्य लोक महान प्रजा प्रतिलोक और संपूर्ण देवराज्य पर भी आपका अधिकार हो जाएगा संवर्त बृहस्पतिम परिदा तुम मरुते माँ भक्षे चक्ष साक्रुद्धो हम पावक निबोहत संवर्त ने कहा अग्नि तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि अब से फिर कभी बृहस्पति को मृत्य के पास पहुंचाने के लिए तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए नहीं तो क्रोध में भरकर मैं अपने दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूंगा व्यावाच तथो देवान धूम के पर्णवत तम वही दृष्ट प्राह शक्रो महात्मा बृहस्पति सन्निध हव्यवाह यस्व गृहो जातभ बृहस्पति बरिपो कच्चिव व्यास जी कहते हैं संवर्त की बात सुनकर अग्निदेव भस्म होने के भय से व्यतीत हो पीपल के पत्ते की तरह कापते हुए तुरंत देवताओं के पास लौट गए उन्हें आया देख महामना इंद्र ने बृहस्पति जी के सामने ही पूछा अग्निदेव तुम तो मेरे भेजने से बृहस्पति जी को राजा मर्त के पास पहुंचाने का संदेश लेकर गए थे बताओ यज्ञ की तैयारी करने वाले राजा मर्त क्या कहते हैं वे मेरी बात मानते हैं या नहीं अग्निर्वाचन पुनः अग्नि अग्निकिंग ने कहा देवराज राजा मृत्यु को आपकी बात पसंद नहीं आई बृहस्पति जी को तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कहलाया है मेरे बारंबार अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि संवर्त जी ही मेरा यज्ञ कराएंगे वाचे मानसा ये चिव्या प्रजापति महांतभेय संविदम तेन कृत्या तथा नि क्षेय प्रतीत उन्होंने यह भी कहा है कि जो मनुष्यलोक दिव्यलोक और प्रजापति के महान लोक हैं, उन्हें भी यदि इंद्र के साथ समझौता करके ही पा सकता हूँ तो भी मैं बृहस्पति जी को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूँ यह मैं धृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ इंद्रवाच पुनर्गत्थिव तम समेत वाक्यम प्रदीज प्राप्त स्वाथ युक्त पुनर्यद्युक्तों न कृष्यते व तत्व संप्रहता स्मित इंद्र ने कहा अग्निदेव एक बार फिर जाकर राजा मरुत से मिलो और मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास पहुंचा दो यदि तुम्हारे द्वारा दोबारा कहने पर भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर भद्र का प्रहार करूँगा अग्निर्वाचन गंधर्वराडियत्र हम वास्व तुम संरब्धो मब्रभीत क्षण संवृतों वाक्यम तरी ब्रह्मचर्य यद्यागछे पुनरिव परिदातुं बृहस्पति परीदा बुत्ते दहेय ताम चुषादारुणेन संक्रोध्य एवै सक्र अग्नि कहा देेंद्र ये गंधर्वराज दूध बनकर जाए मैं दोबारा वहाँ जाने से डरता हूँ क्योंकि ब्रह्मचारी संवर्त ने तीब्र रोष में भर कर मुझसे कहा था कि अब नहीं यदि फिर इस प्रकार किसी तरह बृहस्पति को मरुत के पास पहुँचाने के लिए आओगे तो मैं कुपित हो दारू दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूँगा इंद्र उनके इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए संस्पर्शावोको बिश्रेय वधते हव्यवाह इंद्र ने कहा हव्यवाहन अग्निदेव तुम तो ऐसी बात कह रहे हो जिस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम ही दूसरों को भस्म करते हो तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भस्म करने वाला नहीं है तुम्हारे स्पर्श से सभी लोग डरते हैं अग्निर्वाच दिव दे पृथ्वी संवेष्टे स्व स्व शक्र एव विधसेवासौ कथम विव प्राग्जहार अग्निदेव ने कहा देवेंद्र आप भी तो अपने बल से भारी सारी पृथ्वी और स्वर्ग लोग को आविष्टित किए हुए हैं ऐसे होने पर भी आपके स्वर्ग को पूर्व में वृत्ता सुन ने कैसे हर लिया इंद्रवाच न गणिका कार्य योगम करेणुम न चार्य सोमम प्रभिभा नीण शक्तो प्रहरा भद्रम को सुखाय प्रहरे मृत्य इंद्र ने कहा अग्निदेव मैं पर्वत को भी मक्खी के समान छोटा कर सकता हूँ तो भी शत्रु का दिया हुआ सोमरथ नहीं पीता हूँ और जिसकी शक्ति छीन हो गई है ऐसे शत्रु पर वज्र का प्रहार नहीं करता फिर भी कौन ऐसा मनुष्य है जो मुझे कष्ट पहुँचाने के लिए मुझ पर प्रहार कर सके प्रभ्राज एयम काल के यान पृथिव्या अपाकर दिव प्रहलाद अवसान मानाय प्रहरे मान, सुखाये मान मैं चाहूँ तो काल के जैसे दानवों को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर गिरा सकता हूँ इसी प्रकार स्वर्ग से प्रहलाद के प्रभुत्व का भी अंत कर सकता हूँ फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो कष्ट देने के लिए मुझ पर प्रहार कर सके अग्निर्वाच यतिमलो याजय सहा स्वीभ्या सोमम अगृना दे कम ध्यसे सर्याति शरिया स्मृत महेंद्र अग्निदेव ने कहा महेंद्र राजा सर्याति के उस यज्ञ का तो स्मरण कीजिए जहाँ महर्षि चवन उनका यज्ञ कराने वाले थे आप क्रोध में भरकर उन्हें मना करते ही रह गए और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभाव से संपूर्ण देवताओं से अश्विनी कुमारों के साथ सोमरस का पान किया वज्रम गृह पुरंदर संप्राह चवन साति घोरम सहते विप्र सव्रेण बाहो अपृहणा तब सा जात पुरंदर उस समय आप अत्यंत भयंकर वज्र लेकर महर्षि चवन के ऊपर प्रहार करना ही चाहते थे किन्तु उन महर्षि ने कुपित होकर अपने तपोबल से आपकी बाह को वज्र सहिध्य झकड़ दिया तत् सर्वतो घोर रूपम थपत्नम तेजाम चूय मदम नामम विश्व यम तम दृष्टवा चप से सन् तदनंतर उन्होंने पुनः रोष पूर्वक आपके लिए सब ओर से भयानक रूप वाले एक शत्रु को उत्पन्न किया जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त मद नामक असुर था और जिसे देखते ही आपने अपने आँखें बंद कर ली थी हनुरे एका जगत स्था तथा दिव गता महतो दानवस् सहस्रम दंताम सत्योजना क्षण घोर रूपम बभुआ उस विशाल का धानव की एक थोड़ी पृथ्वी पर चिकी हुई थी और दूसरा ऊपर का ओठ स्वर्ग से झा लगा था उसके सैकड़ों योजन लंबे सहस्त्रोती के दात थे जिससे उसका रूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था वृत्तास्थूला रजत स्तंभ वर्णाम दृष्टा चौदे सतेजो जना साम दंतान् विधसन्नभ्य जिसकी चार गोलाकार मोटी और चांदी के खंभों के समान चमकीली थी उनकी लंबाई दो दो सौ योजन की थी वह दानव भयंकर त्रिशूल लेकर आपको मार डालने की इच्छा से दांत पीसता हुआ दौड़ा था अपस्य स्तम तम तदा घोर रूपम सर्वे वही ताम दुदर्शनी यस्मा भीत प्राजलिव महसिं अगक्षेता शरण दान भग दलन देवराज आपने उस समय उस घोर रूपधारी दानों को देखा था और अन्य सब लोगों ने आपकी ओर भी दृष्टिपात किया था उस अवसर पर भय के कारण आपकी दो जो दशा हुई थी वह देखने ही योग्य थी आप उस दानो से भयभीत हो हाथ जोड़कर महर्षि चवन के शरण में गए थे छात्रा बलाद्द्रलम गरीजो न ब्रह्मत गरी ब्रह्म किंचितिदन्यद गरीय जा, सौहम जानन ब्रह्म तेजो यथाव न संवर्तम जेतमेक्षा मिश्र अतः देवेंद्र छात्र बल की अपेक्षा ब्राह्मण बल श्रेष्ठतम है ब्राह्मण से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है मैं ब्रह्म तेज को अच्छी तरह जानता हूँ अतः संवर्त को जीतने की मुझे इच्छा तक नहीं होती है यदि श्री महाभारत दि अश्वे दि परवड़ी अश्वेद परवड़ी थम्भ मरुती इस प्रकार से महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वेध पर्व में, में संवर्त और मृत्य का उपाख्यान विषय नौवा अध्याय पूरा हुआ